परशुराम ने कहा hey हे अब आप मेरी विज्ञप्ति का श्रवण कीजिए आपने जो शाम बतलाया है वह महान आत्मा वाले साधु पुरुषों का है वह शाम साधु पुरुषों के प्रति दीन जनों पर और ईश्वर की भावना से संयुक्त गुरुजनों में ही करना चाहिए जो दुष्ट जन है उनमें किया हुआ शाम कभी भी सुख देने वाला नहीं हुआ करता है इसी कारण से इस दुष्ट कार्तवीर का वध तो मेरे द्वारा करने के ही योग्य है हे सम्मान करने के योग्य आज तो आप मुझे अपनी आज्ञा प्रदान कर दीजिए कि मैं अपने बैर का बदला ले लू जमदी मुनि ने कहा महाभाग राम अब आप बहुत सावधान होकर मेरे वचन का श्रवण करो यह मैं जानता हूँ कि जो कुछ होने वाला है उसे ही तुम अवश्य करोगे इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं होगा अब आप यहाँ से ब्रह्मा जी के समीप में चले जाओ और उनसे हे ता अपना हित और अहित पूछिए वे विभु जो भी कहेंगे उसी को आप करना फिर इसमें कुछ भी संशय नहीं होगा वशिष्ट जी ने कहा जब राम के पिता के द्वारा इस प्रकार से राम से तो राम जो लोग सामान्य प्रकृत जनों के द्वारा गमन करने के योग्य नहीं था उस परशुराम ने ब्रह्मा जी के लोक को देखा था जो लोग सुवर्ण के ही द्वारा बना हुआ था उस लोक का प्राकार भी सुवर्ण से संयुक्त था और वह लोक मणियों में अनेक स्तंभों से विभूषित हो रहा था वहाँ पर उस उस लोक में अपरिमित ओत से विराजमान ब्रह्मा जी का उस राम ने दर्शन किया था जो परम रम्य रत्नों के सिंहासन पर समासी न थे और रत्नों के ही भूषणों के समालंकृत थे उन ब्रह्मा जी को चारों ओर से बड़े बड़े सिद्धों और मुनिंद्रो ने ध्यान में समासक्त होकर घेर रखा था तथा वहाँ पर उनके सामने विद्याधरियों का नृत्य हो रहा था जिस नृत्य को बड़े ही आनंद के साथ मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी देख रहे जगतों की परिपूर्ण अपने मन को नियमंत्रित कर रखा था जो वहाँ पर भक्तों के समुदाय विद्यमान थे उनको निरंतर परम गोपनीय योग को वे बतला रहे थे इस रीति से विराजमान अव्यय ब्रह्म जी का भक्तिभाव से दर्शन प्राप्त करके उस भृगुकुल में समुपन्न राम ने उनके चरणों में प्रणिपात किया था अभिनंदन किया था फिर उस राम ने जी से उसका कुशल ब्रह्मा जी ने राम से कहा था हे hey वत्स तुमने किस प्रयोजन से यहाँ पर मेरे समीप में आगमन किया है जब ब्रह्मा जी ने इस रीति से राम से पूछा था तो उसने आरम्भ से संपूर्ण वृत्तांत कहकर उनको सुना दिया था जिसमें कार्तवीर्य राजा के द्वारा जो कुछ किया गया था और महात्मा अपने पिता पूछ कर सब कुछ सुना था और परिणाम में सुख आवहन करने वाले धर्मिष्ट राम से कहा था हे वत्स आपकी यह प्रतिज्ञा बड़ी ही दुर्लभ है जिसको क्रोध के वशीभूत होकर आपने किया हैटो यह सृष्टि तो भगवान की कृपा से ही होती है है है तात, यह आपको ज्ञात ही ही कि उन्हीं परम प्रभु की आज्ञा से बड़े ही क्लेश के के द्वारा इस समस्त जगत का सृजन किया है, और आपने इसी सृष्टि नाश करने वाली प्रतिज्ञा कर डाली है आप तो केवल एक ही राजा के दोष से तथा अपने पिता के तिरस्कार के होने से इस भूमि को इक्कीस बार भूपो से रहित करना चाहते है यह सृष्टि तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों से समन्वित सर्वदा से ही चली आने वाली है इसका आविर्भाव और तिर तो बार बार भगवान हरि से ही हुआ करता है और से आपके कार्य की सिद्धि होने के योग्य होती है अब मेरा मत यही है की शिवलोक में गमन कीजिए और अपनी की हुई प्रतिज्ञा के विषय में भगवान शिव की आज्ञा को प्राप्त कीजिए कारण यह है कि इस भूमंडल में बहुत से भूप भगवान शिव के सेवक हैं। बिना महेश्वर की आज्ञा प्राप्त किए हुए किसकी सामर्थ्य है कि उन सब भूपों का हनन कर सके ये सब शिव के भक्त राजा लोग अपने अंगों में कवच धारण करने वाले हैं तथा दुरा को भी ये सब धारण किया करते हैं यत्न के साथ उपाय करिए जब का बीच शुभ का आवाहन करने वाला है जब उपाय का आरम्भ कर दिया जाता है तो उसके कर देने पर सभी उपक्रम सिद्ध हो जाया करते हैं अपने गुरुदेव हर से हे वत्स श्री कृष्ण का मंत्र और वज्र का ग्रहण करो उससे दुर्लंग्य वैष्णव तेज और शिव की शक्ति हो जाएगी जो कि विजय करेगी भगवान शिव के पास एक त्रिलोक्य के विजय करने वाला इसी नाम का परम दुर्लभ कवच विद्यमान है यह कवच अतीब अद्भुत है जिस किसी भी प्रकार से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे इसके प्राप्त करने की प्रार्थना करो और इस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति उनसे करो आपके गुण गणों से वे भगवान शिव प्रसन्न है और वे बहुत ही दयालु दिनों पर प्यार करने वाले हैं वे तुमको अपना दिव्य पाशुपत भी अवश्य ही प्रदान कर देंगे इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परशुराम का श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वे राम ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर फिर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत ही प्रसन्न चित्त वाला होता हुआ वहां से शिव के लोक को चला वह शिव का लोक वहाँ से एक लाख योजन ऊपर की और था और वह इस ब्रह्मा जी के लोक से भी अधिक विलक्षण था उसका वर्णन वचनों के द्वारा तो हो ही नहीं सकता है ऐसा ही वह अनिर्वचनीय और वैकुंठ तो दक्षिण दिशा में है और गौरी लोग बाई और है तथा जिनके नीचे की और ध्रुव लोग है वह शिवलोक सभी लोगों से पर है तपश्चर्य और बल विक्रम के वीर की गति वाले उस राम ने उस शिवलोक का दर्शन कर लिया था वह अनेक प्रकार के कौतुकों से युक्त था तथा उसकी समानता रखने वाला अन्य कोई भी उपमान ही नहीं था वह ऐसा लोक था जहां पर केवल महान सिद्ध और परम शुभ निवास किया करते हैं जो करोड़ों कल्पों तक तपस्या करने के महान पुनीत पुण्य वाले परम शांत शील स्वभाव वाले और मत्सरता से रहित जन थे वे ही उस लोग के निवास करने वाले थे वह लोग पारिजात मुख वाले वृक्षों से तथा काम से परम सुशोभित था जिन सबका योगिरा आधिराज भगवान शंकर ने अपने ही योग बल से स्वेच्छा पूर्वक सृजन किया था समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु काम धेनु कही जाती है तथा मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष होता है उन्हीं का एक भेद पारिजात देव वृक्ष है इस लोक की रचना ऐसी ही परम अद्भुत थी की विश्व के शिल्पियों के परम गुरु विश्वकर्मा ने भी कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी फिर उसके भी द्वारा स्वयं ऐसी ही रचना करना तो बहुत ही दूर की बात है उस श्लोक में परम दिव्य सैकड़ों ही सरोवर थे जिनके घाट और सीढ़िया तथा संपूर्ण मंडल पद्मराग नाम वाली मणियों के द्वारा भी निर्मित था इन सब सरोवरों से वह लोक परमाधिक शोभा से समन्वित था वह लोक मणियों के द्वारा निर्मित अनेक वेदियों से बहुत ही अधिक सुरम्य एवं शोभित था इसके चारों और सुवर्ण का प्राकार बना हुआ था यह लोक बहुत ही ऊंचा था जो कि अंतरिक्ष का स्पर्श कर रहा था तथा वह इतना अधिक स्वच्छ एवं शुभ्र था कि क्षीर के ही समान दिखाई दे रहा था इस लोक में चार परम विशाल द्वार बने हुए थे जिनका निर्माण मणियों की वेदियों से किया गया था इसमें ऊपर चढ़ने के लिए रत्नों के द्वारा विनिर्मित सोपानों की श्रेणिया थी और इसमें जो स्तंभ तथा कपाट बने हुए थे वे भी सब रत्नों के थे इस श्लोक में जो भी रचना की थी वह अनेक प्रकार की चित्र विचित्र थी तथा परम मनोहर थी जिससे यह लोक परम शोभित हो रहा था उस लोक के मध्य में सिद्धों के द्वारा उपशोभित एक सुरम्य भवन अतीत भयंकर दो द्वारपाल स्थित थे जिनके महान कराल मुख और दात थे तथा बहुत ही विकृत लाल नेत्र थे वे द्वारपाल ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे दग्ध पर्वत हो वे महान बल और विक्रम से समन्वित थे उनके शरीरों में विभूति लगी हुई थी जिससे उनका अंग विभूषित था और वे के के चर्मों के वस्त्र धारण किए हुए थे, वे दोनों द्वारपाल त्रिशूल और पट्टी धारण करने वाले थे तथा ब्रह्म तेज से जावल्यमान हो रहे थे उनको देखकर राम अपने मन में भय से भीत हो गया था बहुत ही विनीत होकर उनसे कुछ बोला था राम ने कहा ईश आप दोनों की सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकृत होवे मैं इस समय में भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर समागत हुआ हूँ अब भगवान ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके मुझे दर्शन करने के लिए आदेश प्रदान करने को आप योग्य होते हैं उन ईश्वर के दोनों अनुचरों ने राम के वचनों का श्रवण करके और फिर शिव की आज्ञा को प्राप्त करके राम को अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी थी उस राम ने भी उनकी आज्ञा प्राप्त करके बड़े ही हर्ष के साथ उस अंतर में प्रवेश किया था वहां पर उसने एक सभा का स्थल देखा था जो इस द्विज ने सिद्धों के समुदाय से देखा था, और जिसमें अनेक प्रकार की बड़ी ही सुंदर सुगंध बरी हुई थी, तथा वह बहुत ही सुरम्य था इस सभा स्थल का अवलोकन करके बड़ा ही विस्मय हो गया था वहा पर फिर उस राम ने परम शांत तीन नेत्र के धारण करने और मस्तक में चंद्र को धारण किए हुए भगवान शिव का दर्शन किया था भगवान शंकर के कर्म में त्रिशूल शोभित हो रहा था और वे व्याघ्र के चर्म को वस्त्र के स्थान में पहने हुए थे उनके संपूर्ण अंगों में शमशान की रमन करने वाले थे पूर्ण काम थे और उनकी सभी कामनाएं परिपूर्ण थी और करोड़ों सूर्यो के समान पर मोज्वल प्रभा थी वे पांच मुखो वाले दश भुजाओं से शोभित और अपने भक्तों पर परमाधिक अनुग्रह करने वाले थे उस समय में शिव सिद्धों के लिए तर्क की मुद्रा के द्वारा शिव को भैरव योगिनिया और रुद्र के गणों ने चारों ओर से घेर रखा था ऐसी दशा में विराजमान हुए भगवान शिव का दर्शन करके राम ने बड़े ही हर्ष से अपने सिर को उनके चरणों में झुका कर प्रणाम किया था उनके वाम भाग में स्वामी कार्तिकेय थे और दाहिनी और गणनायक गणेश विराजमान थे तथा उनके सामने नंदीश्वर महाकाल और वीरभद्र थी इनका दर्शन करके राम ने उनको भी प्रणाम किया था इसके अनंतर विद्वान राम ने अपनी गदगद वाणी से उन विभु की स्तुति करने का उपक्रम किया था राम ने कहा था मैं ईशान विभु व्यापक अव्यय भुजंगों के भूषणों वाले उग्र और नरों के कपालों की माला के धारण करने से परम उज्वल शिव की सेवा में प्रणाम करता हूँ जो विभु समस्त लोगों को सृष्टि स्थिति और विनाश के करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा आदि के स्वरूप को धारण करने वाले सबसे बड़े उन आप कृपा के सागर को मैं जानता हूँ जिन मन और वाणी के अगोचर प्रभु की स्तुति करने में वेद भी समर्थ नहीं है उन ज्ञान और बुद्धि के द्वारा साधन के अयोग्य तथा बिना आकार वाले प्रभु शिव के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ महेंद्र आदि देवगण ऋषिगण मनु और असुर ये सब जिनके स्वरूप का यथार्थ रूप से नहीं जाना करते हैं उन पर से भी पर प्रभु शिव के लिए मैं प्रणिपात करता हूँ जिन पूज्य देव के अंशों को भी अंशों के द्वारा चर और अचर समस्त लोक सृजित हुआ करते हैं और फिर जिसमें ही ये सब लोग लीन हो जाया करते हैं उन जगन में प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जिन प्रभु के बहुत ही अल्प से समुत्पन्न हुआ अग्नि उदर्वलोक और पाताल के सहित संपूर्ण इस विश्व को दग्ध कर देता है उन हर की सेवा में जो पर है मैं प्रणाम करता हूँ जिसकी पृथ्वी पवन अग्नि जल नभ यजवा चंद्र और भास्कर में आठ मूर्तियाँ जगत की पूज्य हैं। उन यज्ञ स्वरूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ जो काल के स्वरूप वाले इस संपूर्ण जगत के आदि करने वाले अर्थात सृष्टा है इसका पालन करने वाले हैं और अपना यह जगन्मय रूप धारण किया करते हैं फिर रुद्र का स्वरूप धारण करके अंत में, में के चरणों के समीप परमाधिक आतुर होकर गिर पड़ा था तब कृपा के सागर भगवान शंकर ने अपने बाय कर कमल से लीला से ही उसको उठाकर उसके मस्तक पर अपना कर रख दिया था उनके आशीर्वचनों के द्वारा उसका अभिनंदन करके बड़े ही आदर के साथ अपने प्रिय आत्मज गणेश के आगे उसको बिठा दिया था फिर अपनी वामा, उमा का अभिविक्षण करके समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले शिव ने कृपार्थ दृष्टि से उससे कहा था शिव ने कहा हे hey वटो आप ये बताइए कि आप कौन हैं और किसके वंश में आपने जन्म ग्रहण किया है और आप किस कार्य के कराने का उद्देश्य लेकर यहाँ पर समागत हुए है ये सभी कुछ सूचित कीजिए मैं आपकी इस प्रकार की भक्ति की भावना से आपके ऊपर परम प्रसन्न हो गया हूँ तथा जो भी कुछ आपके मन का अभिपसित है उस सबको मैं आपके लिए दे दूंगा